नोशो ठॉक ज्योति से ज्योति जले नंबर सिक्सटीन पहला प्रश्न जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जब सम बुझ गई तो महफिल पर रंग आया बुढ़ापे में तन अस्वस्थ परंतु मन स्वस्थ स्वर्ग मोक्ष निर्वाण की इच्छा से दूर परंतु इस पृथ्वी पर श्री रजनीश आश्रम स्वर्ग की तस्वीर यह उत्सव लीला देखने की प्रबल इच्छा क्यों और किस लिए कमल महाराज जीवन न तो शुरू होता और न समाप्त यह समा न तो कभी जली न कभी बुझेगी बिन बाती बिन तेल अनेक अनेक रूपों में जीवन चलता रहा है अनेक अनेक रूपों में चलता रहेगा ज्योति जलती रही है दियों के सहारे बदले कभी इस देह में कभी उस देह में कभी इस घर में कभी उस घर में ऐसा तो भूल के भी मत सोचना कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जो जीवन खत्म हो जाता है वह तो जीवन ही नहीं है वह तो जीवन की भ्रांति जो नहीं खत्म होता वही जीवन और उसी की झलक आनी शुरू हो रही है इसलिए लग रहा है कि जीने का ढंग आया झूठा जीवन समाप्त हुआ सच्चा जीवन शुरू हुआ झूठे जीवन का बचपन होता है जवानी होती है बुढ़ापा होता है जन्म होता है और मृत्यु होती सपने शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं असली जीवन का तो जन्म न मृत्यु न बचपन न जवानी न बुढ़ापा असली जीवन समयातीत है उसकी कोई उम्र नहीं होती तो एक तरह से तुम ठीक ही कह रहे हो कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया झूठा जीवन खत्म हुआ सच्चे जीवन की तरफ कदम उठे आंखों में सच्चे जीवन की थोड़ी सी लाली आई जब समा बुझ गई तो महफिल पर रंग आया आता ही महफिल पर रंग तब झूठी समा जिसे हम अहंकार कहते हैं उसकी वजह से ही दुर्गंध है उसकी वजह से ही तो सब बेरंग है बदमजा है असली ज्योति जले जल ही रही है हमें पता चले पहचान हो प्रतिविज्ञा हो हमें उसका स्मरण आए रविंद्रनाथ एक बजरे में थे पूरे चांद की रात और एक मोमबत्ती जलाकर अपने बचरे की नाव की छोटी सी कोठरी में बैठे किताब पढ़ते रहे किताब थी सौंदर्य शास्त्र पर आधी रात हो गई तब मोमबत्ती बुझाई मोमबत्ती बुझाते ही चौंक गए आवाक हो गए एक क्षण को तो समझ में ही ना आया कि क्या जादू हो गया जैसे ही मोमबत्ती बुझी द्वार दरवाजे से खिड़की से रंधरंद से चांद भीतर आ गया लिखा है अपनी डायरी में एक छोटी सी मोमबत्ती के पीले से प्रकाश में एक टिमटिमाती मोमबत्ती ने चांद की अमृत ज्योति को बाहर रोक रखा था इधर मोमबत्ती बुझी उधर चांद भीतर आया मैं सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहा था और सौंदर्य बाहर बरस रहा था मैं किताब में उलझा था और सत्य द्वार पर दस्तक दे रहा था बाहर निकल आए नाचने लगे चांद के नीचे ऐसे ही टिमटिमाता यह अहंकार का दिया है इसकी रोशनी के कारण असली रोशनी बाहर रुकी पड़ी है द्वार पर दस्तक देती मगर इसके शोरगुल के कारण सुनाई नहीं पड़ता सुबह घड़ी आई कमल महाराज अब सुनाई पड़ने लगा धीमी धीमी महक आने लगी और बुढ़ापे में भी आ जाए तो भी जल्दी क्योंकि जन्मों जन्मों में भी, भी आ जाए तो भी जल्दी और ख्याल रहे बचपन तो नादान होता है ना समझी से भरा होता है। बच्चे निर्दोष होते हैं मगर उनकी निर्दोषता अज्ञान का ही दूसरा नाम है वे भटकेंगे उनकी भटकन सुनिश्चित है अदम को स्वर्ग के बगीचे से निकाला जाएगा निकलना ही पड़ेगा हर बच्चे को संसार में उतरना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा अंधेरे रास्तों पर होना ही होगा चालाक, सीख नहीं होंगे रंगढंग दुनिया के विकृति आएगी बचाव का कोई उपाय नहीं जीवन का यह सहज क्रम है बच्चे न भटके तो कच्चे रह जाएंगे बच्चे भटकेंगे तो ही पकेंगे तो ही जीवन की धूप उन्हें पकाएगी तो बचपन तो नादान छमे जवानी मूर्चित बेहोश बड़ा नशा भरा होता है प्रकृति जवानी का उपयोग करती है जवानी को बेहोश करके जवान सोचता है मैं कर रहा हूं भ्रांति में प्रकृति करवा रही एक युवक एक युवती के प्रेम में पड़ गया युवती युवक के प्रेम में पड़ गई वे सोचते हैं हम प्रेम कर रहे हैं और प्रकृति हंसती प्रकृति का आयोजन तुम उसके फांस में फंसे प्रकृति से प्रकृति को ना तो प्रयोजन है तुमसे ना तुम्हारी प्रेसी से प्रकृति को प्रयोजन है इतना कि जीवन इस जगत से उठ ना जाए संतति से प्रयोजन है प्रकृति को बच्चा पैदा होना चाहिए इसके पहले कि तुम उजड़ जाओ जीवन की धारा नहीं सूखनी चाहिए प्रकृति की एक अंधी प्रक्रिया है कि बच्चे पैदा होने चाहिए लेकिन जरा सोचो अगर प्रेम का मोह जगे प्रेम की मूर्छा ना आए प्रेम का जादू आंखों को ना भरे तो कौन बच्चों के उपद्रव में पड़ेगा कौन स्त्री नौ महीने तक बच्चे को गर्भ में ढोएगी किस लिए क्यों कष्ट उठाएगी क्यों प्रसव की पीड़ा झेलेगी और कोई आदमी क्यों जिंदगी भर घट्टे खाएगा दफ्तरों में गिट्टियां फोड़ेगा सड़कों पर बच्चों को बड़ा करेगा किस कारण क्या लेना देना है लेकिन प्रकृति ने एक ऐसी गहरी मूर्छा दी एक ऐसा सम्मोहन दिया है कि उस मूर्छा में आदमी सब कर जाता है प्रकृति को पुरुष से इतना ही प्रयोजन कि तुम्हारे भीतर जो जीवन ऊर्जा के कोष्ठ वे नष्ट ना हो जाएं, इसके पहले कि तुम नष्ट हो जाओ वे जीवन ऊर्जा के कोष्ठ किसी गर्भ में जाकर अपनी जड़ें जमा ले बस इतना प्रयोजन है। फिर तुम्हें मरना हो तो मर जाना और पार्लियामेंट के मेंबर होना हो तो पार्लियामेंट के मेंबर हो जाना जो तुम्हें करना हो करना प्रकृति की कुल आकांक्षा इतनी है इस भिन्न कोई आकांक्षा नहीं इसलिए बहुत से कीड़े मकोड़ों में तो यह घटना घटती कि पुरुष संभोग करते करते ही मर जाता है तुम जान के चकित हो गए, कुछ मकड़ियां तो संभोग करते करते ही संभोग करने वाले अपने प्रेमी को खा जाती गर्भाधान हो गया बस बात खत्म हो गई और मकड़ा इतना मोहा होता है उसे समझ में नहीं आता वो इतना मदमस्त होता है संभोग कर रहा है वो और मकड़ी उसे खाना शुरू कर देती काम उसका खत्म हो गया लेकिन जब तक गर्भाधान ना हो जाए तब तक नहीं खाती जैसे ही गर्भाधान हो गया वैसे ही खा जाती बहुत से मकोड़े संभोग एक ही बार करते हैं और मर जाते काम पूरा हो गया उनसे प्रकृति ने अपना काम ले लिया जवानी मूर्छा है प्रकृति के हाथों में आदमी का गला है बहुत कठिन है कोई जवानी में होश को उपलब्ध हो जाए हो जाता है कभी कभी कोई पर अति कठिन वृद्धावस्था बोध के लिए सर्वाधिक सुगम बचपन की नासमझी भी गई जिंदगी की चालाकियों ने पका भी दिया धोखे धड़े भी करके देख लिए और कुछ पाया नहीं धड़ी की व्यर्थता भी जान ली पहचान ली अब उसमें कुछ रस ना रहा अब फिर एक नया निर्दोष भाव आना शुरू हुआ बच्चे का निर्दोष भाव तो स्वभाव स्वभावजन्य था लेकिन अब अनुभव अनुभवजन्य निर्दोष भाव आया जवानी कि दौड़धूप तो मूर्छित थी अब पैरों में थोड़ा होश आया इसलिए पूरब के देशों में हमने वृद्ध को सम्मान दिया है और पश्चिम की बड़ी भूल है वृद्ध का सम्मान वहां खोता जा रहा है जिस देश में और जिस समाज में और जिस संस्कृति में वृद्ध का सम्मान खो जाता है समझ लेना उस संस्कृति और समाज में ईश्वर की जगह समाप्त हो गई वृद्ध का सम्मान तभी समाप्त होता है जब ईश्वर से हमारे नाते टूट जाते क्योंकि वृद्धावस्था है ईश्वर के अनुभव के लिए सुगमतम है जवानी की मूर्छा भी टूट गई देख लिए राग रंग उनकी व्यर्थता उनके उपद्रव दूर के ढोल सुहावने थे पास जाके ढोली हैं यह भी जान लिया बचपन की ना समझी भी गई वृद्धावस्था में इस बात की संभावना है कि अब आदमी प्रकृति के पार उठ सके प्रकृति के पार उठने का अर्थ ही शरीर के पार उठना होता है। शरीर यानी प्रकृति जवान शरीर के पार नहीं उठ पाता कठिन है बहुत कठिन अत्यंत संघर्ष की बात है इसलिए जिन धर्मों ने युवा को मुक्ति का संदेश दिया उन धर्मों को बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा उनकी प्रक्रिया संकल्प की हो गई क्योंकि लड़ना पड़ेगा जैसे जैनों ने युवा को सं्यस्त होना चाहिए इस बात की घोषणा की उसके पीछे अपने कारण हैं कारण यही है कि युवा के पास बड़ी ऊर्जा है अगर इतनी सारी ऊर्जा को परमात्मा की तरफ लगा दिया जाए तो गति तीव्रता से होगी ये बात सच लेकिन यह ऊर्जा ऐसी है कि इसको लगाना बहुत मुश्किल ये ऊर्जा तो प्रकृति की तरफ लगी हुई है यह ऊर्जा तो मूर्छित है जवान अभी इतना अनुभवी नहीं है कि जाग जाए इसलिए जैनों की सारी साधना प्रक्रिया दमन की है रिप्रेशन की हिंदुओं की साधना प्रक्रिया ज्यादा सहज वृद्ध को हिंदुओं ने चार विभाजन कर दिए 25 वर्ष अगर हम 100 वर्ष उम्र मान लें आदमी की काल्पनिक उम्र 100 वर्ष मान लें तो 25 वर्ष विद्या अध्ययन गुरुकुल में आवास सारी ऊर्जा जीवन की तैयारी में लगा देनी ब्रह्मचर्य और तुम ये जान के हैरान होगे कि विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा इसलिए देते थे ताकि आने वाले ग्रस्त जीवन में वो भोग की गहरी से गहरी अनुभूति में उतर सके ये तुम जान के हैरान होगे कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा ब्रह्मचर्य के लिए नहीं थी विद्यार्थी के लिए उसका लक्ष्य ब्रह्मचर्य नहीं था उसका लक्ष्य भोग की चरम पर पाना था क्योंकि जिसके पास ऊर्जा होगी वही भोग की पराकाष्ठा पा सकेगा और जो भोग की पराकाष्ठा पाता है वही भोग के पार जा सकता है नहीं तो भोग अटका रह जाता है जो भोगा ही नहीं है उसको त्यागोगे कैसे तेन त्याग तेन भूंजी था जिन्होंने भोगा है वही त्याग सके लेकिन भोगोगे कैसे अगर ऊर्जा ही पास ना होगी इसलिए जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचरी का आयोजन था वो कोई ब्रह्मचरी की सेवा में नहीं था वो भोग की सेवा में था ये जान के तुम चकित हो तुम्हारे पंडित पुरोहित कुछ उल्टा ही समझाते फिरते उसका लक्ष्य इतना ही था कि 25 वर्ष तक युवा इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर ले कि जब भोग में उतरे तो भोग की चरम अनुभूति का अनुभव हो जाए और जिस चीज की भी चरम अनुभूति हो जाती उसी से छुटकारा हो जाता है क्योंकि फिर उसमें कुछ सार नहीं बचता अगर अनुभूति आधी आधी हो तो सार बचता है अभी कुछ और होने को है अभी कुछ और होने को थोड़ा और हो जाए थोड़ा और हो जाए कौन जाने थोड़ा और शेष हो मन अटका रहता उलझा रहता अगर अनुभूति पूरी हो जाए अगर 25 वर्ष तक कोई ठीक से ब्रह्मचर्य से रहा है तो संभोग का एक अनुभव उसे काम वासना से मुक्त करा सकता है इस बात की संभावना है सिर्फ एक अनुभव देख लिया जान लिया फिर दूसरी अवस्था थी 25 वर्ष की ग्रस्त की भोग की ये बड़ा उल्टा लगेगा कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य फिर भोग मगर इसके पीछे गहरा विज्ञान है ऐसा ही होना चाहिए पहले इकट्ठा करो तभी तो लुटा सकोगे हो तो दे सकोगे 25 वर्ष गहन भोग बिना किसी व्यवधान के बिना किसी रोक के बिना किसी दमन के हिंदुओं ने जो व्यवस्था खोजी थी वह सर्वाधिक वैज्ञानिक व्यवस्था है और मनुष्य की प्रकृति को सब तरफ से सोच समझ के निर्णित की गई है एकांगी नहीं सर्वांगीण है समग्र है 25 वर्ष तक खूब भोगो धन को पद को मोह को लोभ को काम को सब को भोग लो ठीक से भोग लो ताकि 25 वर्ष विदा होते होते जब तुम 50 वर्ष के होने लगो और तुम्हारे बेटे गुरुकुल से वापस आने के करीब होने लगे तब तुम वानप्रस्थ हो जाओ वानप्रस्थ शब्द बड़ा प्यारा है इसका अर्थ तुम्हारा मुंह जंगल की तरफ हो जाए अभी जंगल गए नहीं हो लेकिन जाने की तैयारी शुरू हो जाए आयोजन शुरू हो जाए प्रस्थान की पूर्व भूमिका बननी शुरू हो जाए वानप्रस्थ, बाजार में हो भलाब, लेकिन आंखें जंगल पे लग जाए अब पीठ बाजार की तरफ हो जाए साथ थोड़ी देर और रुकना पड़े क्योंकि बेटे स्कूल से लौटते होंगे गुरुकुल से उनके विवाह करने होंगे उनको कामधाम सिखाना होगा उनको संसार की दुनिया में लगाना होगा उनके भोग के दिन आ रहे जब तुम पचहत्तर वर्ष के होने लगो तो वानप्रस्थ का समय पूरा हुआ वानप्रस्थ का अर्थ रहना बाजार में मगर बाजार के होके मत रहना आप और पचहत्तर वर्ष के बाद सन्यास, वो चौथी और अंतिम अवस्था सब भोग लिया सब देख लिया जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना जाना हो जानने में मुक्ति है अब निश्चिंत भाव से निश्चिंत मना तुम जा सकते हो जंगल की ओर या तुम जहां बैठो वहीं जंगल है तुम जहां रहो वहीं जंगल है तो कमल महाराज यही घड़ी है वृद्धावस्था की जब सन्यास का फूल बड़ी सुगमता से खिलता है तो ऐसा मत सोचो कि जीवन तो गया और अब जीने का ढंग आया ऐसा भी मत सोचो कि समा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया अभी कुछ बुझा नहीं अभी कुछ समाप्त नहीं हुआ एक श्वास भी शेष रह गई हो तो उस एक श्वास में भी व्यक्ति मोक्ष का परम अनुभव पा सकता है क्योंकि यह घटना क्षण में घटती यह घटना कोई क्रमिक घटना नहीं है कि धीरे दीर धीरे घटती कि एक एक सीढ़ी घटती एक क्षण में घट जाती जब त्वरा पूरी होती जब प्रार्थना पूरी होती और प्यास सघन होती तो एक क्षण में वर्षा हो जाती बाढ़ आ जाती अभी तुम्हारी शक्ति शेष है अभी तुम्हारी सांस से ऐसे अभी तुम्हारा कार्य से ऐसे मत अलसाओ मत चुप बैठो तुम्हें पुकार रहा है कोई अभी रक्त रग रग में चलता अभी ज्ञान का परिचय मिलता अभी न मरण प्रिया निर्बलता मत अलसाओ, मत चुप बैठो तुम्हें पुकार रहा है कोई इसलिए ही तो तुम्हें पुकारा है और मैंने सब तरह के लोगों को पुकारा है सब दिशाओं से यात्रा करनी छोटे बच्चों को भी सन्यास दिया है लेकिन उनके सन्यास का अर्थ और होगा उनके सन्यास का वही अर्थ होगा जो पहले चरण का होता है ब्रह्मचरी का मैंने युवकों को भी सन्यास दिया है, उनके सन्यास का अर्थ होगा वही जो दूसरे चरण का होता है ग्रस्थाश्रम का मैं प्रौढ़ों को भी संन्यास दिया हूं उनके सन्यास का वही अर्थ होगा जो वानप्रस्थ का होता है मैं वृद्धों को भी सन्यास दिया हूं उनके सन्यास का वही अर्थ होगा जो सन्यास का होता है इसलिए तुम्हें यहां बहुत तरह के सन्यासी दिखाई पड़ेंगे और इससे लोग अर्जन में भी पड़ जाते हैं उलझन में भी पड़ जाते हैं क्योंकि तुम देखोगे कोई युवा सन्यासी किसी युवती का हाथ हाथ में लिए जा रहा है तुम कहोगे यह कैसा सन्यास है इसकी उम्र अभी इसी सन्यास के लिए तैयार है इस बिन जबरदस्ती हो जाएगी इस भिन्न इस पर थोपना इसकी प्रकृति के साथ बलात्कार होगा तो मेरे पास तुम्हें चारों तरह के सन्यासी मिलेंगे छोटा सिद्धार्थ है फिर सैकड़ों युवा हैं फिर सैकड़ों प्रौढ़ व्यक्ति हैं फिर कमल महाराज तुम जैसे वृद्ध लोग ही। लेकिन सबके सन्यास का रंग अलग अलग होगा सबके सन्यास का रंग वही होगा जो उनकी चित्त की दशा होगी ढल गया दिन धूप शीतल हो गई धूप शीतल हो गई कुछ रंग बदला रूप बदला भाव में चल चेतना सीख हो गई ढल गया दिन धूप शीतल हो गई भूमि को मैं देखता हूं ध्यान से सम्मान से कृषि कला के फूल फल से हरित स्वर्ण अनुप वर्ण तरंग वाली हो गई ढल गया दिन धूप शीतल हो गई आज निर्मल नील नभ के चिर सुषम संपर्क से पृथ्वी सुनहली स्वर्ण चंपक सुघर चर सस्वर सजीले अचर नीरव से रंगीले नैन को देती निमंत्रण धन्य कांकण को बनाकर दिव्य सुंदरता धरा पर आ गई पुतलियों में ज्योति स्वर्गिक हो गई ढल गया दिन धूप शीतल हो गई रूप में स्वर में स्वर्ण तरंग आई प्राप्त गति में प्रीति जीवन में मधुर आसक्ति आई ढल गया दिन धूप शीतल हो गई दिन ढल रहा है कमल महाराज मगर धूप शीतल हो रही जीवन का ताप कम हो रहा है संध्या करीब आ रही और संध्या ही तो प्रार्थना का क्षण इसलिए तो हिंदुओं में संध्या का अर्थ प्रार्थना हो गया संध्या ही प्रार्थना का क्षण धन्य कणकण को बनाकर दिव्य सुंदरता धरा पर आ गई पुतलियों में ज्योति स्वर्ग हो गई ढल गया दिन धूप शीतल हो गई शरीर अस्वस्थ हो शरीर रुगण हो शरीर वृद्ध हो चिंता मत लेना यह धूप के शीतल होने के ढंग पूछा तुमने कि न तो स्वर्ग मोक्ष की कोई इच्छा है अब यही तो मैं चाहता हूं यही तो मेरी देशना है स्वर्ग और मोक्ष की कोई इच्छा ना रह जाए उन्हें ही मिलता है स्वर्ग जिन्हें स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं रह जाती वे ही अधिकारी हैं मोक्ष के जिनकी मोक्ष की चाहत नहीं क्योंकि जब तक चाह है तब तक संसार है चाह का दूसरा नाम संसार है तुमने क्या चाह इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुमने धन चाह तो संसार तुमने पद चाहा तो संसार तुमने मोक्ष चाह तो संसार तुमने समाधि चाही निर्वाण चाहा तो संसार तुमने चाहा की संसार चाह में संसार का बीज चाह संसार पर्यायवाची, इसलिए मोक्ष तो चाह ही नहीं जा सकता जब सारी चाह व्यर्थ होके गिर जाती जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाएं वृक्ष से ऐसी जब तुम्हारी जीवन भर की अनुभूति के परिपक्वता में प्रौढ़ता में सारे चाहों के पत्ते गिर जाते उस घड़ी में जब कोई चित्त में चाह नहीं होती समाधि घटती उस घड़ी में तुम तो मुक्त होते हो मुक्त किससे होना है चाह से मुक्त होना है इसलिए जो लोग मोक्ष की चाह से भरे हैं उन्हें पता नहीं वे फिर से नए नाम से संसार में लौटने का उपाय कर रहे हैं उन्होंने अपनी चाह का विषय तो बदल लिया है लेकिन चाह नहीं बदली विषय के बदलने से क्या होगा तुम्हारे भीतर का अंतस्तल बदलना चाहिए पहले धन चाहते थे अब ध्यान चाहते मगर चाह वही की वही चाहने वाला वैसा का वैसा यही तो मेरी देशना है कि न स्वर्ग की इच्छा हो ना मोक्ष की इच्छा हो और इसलिए तुम्हारा मन यहां लगा रहता है कि यहां आ जाओ ताकि इस इच्छा मुक्ति में और पगो और डुबकी लो यह कोई मंदिर नहीं यह कोई मुर्दा तीर्थ नहीं अभी यहां जीवंत तो कुछ घट रहा है अभी मूर्ति पत्थर की नहीं है यहां अभी किरण उतर रही है तांची अभी सुबह हो रहा है इसलिए तुम्हारा मन लगा रहता है वृद्ध हो गए हो आने में कठिनाई होती है यात्रा दूर रोहतक से यहां तक आना र्चन लेकिन यहां कुछ घट रहा है जिसके तुम संग साथ होना चाहते हो जब यह घट जाएगा तुम्हारे भीतर पूरी तरह तो फिर तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं होगी मैं ही वहां आ जाऊंगा जब तक यह पूरी तरह नहीं घटा है तब तक यहां आना पड़ेगा जैसे ही यह पूरा घट जाएगा फिर रोहतक रहो कि कहीं भी रहो कुछ भेद नहीं पड़ता फिर वही यह रास चलेगा फिर वही यह लीला चलेगी फिर तुम्हारी भीतर की आंख के लिए समय और स्थान की दूरियां समाप्त हो जाएंगी लेकिन जो हो रहा है शुभ हो रहा है ठीक दिशा में कदम पड़ रहे हैं वसंत के पहले फूल आने को ही है नीम में नव फूल आए सुरभि में वातास मधुर मंजरियां तरंगित कर रही मधुमोन इंगित भर रहा ऋतुराज में प्रतिश्वास में विश्वास सुरभि में वातास नवल किसले नवल गति लय नवल व्यय का नवल परिचय हरित रक्तिम रंग सुंदर लहर लेता हास, सुरभि में वातास गंध गुंजित पवन प्रतिपल लहर चंचल हृदय चंचल बस गई मन में नयन में रूप की प्री प्यास सुरभि में वातास हवाएं जल्दी वसंत की सुरभि से भर जाएंगी कलियां आ गई जल्दी ही पखुड़ियां खुलेंगी लेकिन सजगता न खोना होश ना खोना शरीर जाए कि रहे होश ना जाए ये जो भीतर ज्योति उठनी शुरू हुई है अभी बहुत मंद में है इसमें सारी ऊर्जा डाल दो ताकि यह आंख की बड़ी लपट हो जाए तुम्हारा दिया जल के ही जाना चाहिए यह देह ऐसे ही नहीं छूटनी मेरी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी तुम भर असहयोग ना करना तो आखिरी श्वास तक भी मगर मंजिल आ सकती, अभी तुम्हारी शक्ति शेष है अभी तुम्हारी सांस शेष है अभी तुम्हारा कारी शेष है मतल साओ मत चुप बैठो तुम्हें पुकार रहा है कोई अभी रक्त रग रग में चलता अभी ज्ञान का परिचय मिलता अभी न मरण प्रिया निर्बलता मतल साओ मत बैठो तुम्हें पुकार रहा है कोई दूसरा प्रश्न तू मेरी जन्म क्षण की तलाश है गहन में मृत्यु क्षण की प्यास है उसी का परिणाम है कि तेरे पास हूं एक और चारों ओर तेरी सुवास हूं फिर भी भीतर से एक पीड़ा प्रतिपल कह रही है यह भी कुछ खास नहीं पूरा जीवन एक फांस है पुकार उठती है कब कैसे फांस आस बनेगी रामस्वरूप मन बहुत चालबाज परमात्मा भी सामने होगा तो भी मन कहेगा ठीक है मगर खास क्या मन सदा तुम्हें डोलवाता है चलवाता है खास के पीछे क्यों साधारण होने में बुरा क्या है यह असाधारण की आकांक्षा क्यों है असाधारण की आकांक्षा के पीछे अहंकार है अहंकार असाधारण से ही तृप्त हो सकता है साधारण से नहीं और मैं चाहता हूं कि तुम साधारण हो जाओ और तुम साधारण जीवन से परितप्त हो जाओ परितुष्ट हो जाओ एक ज़ैन फकीर से किसी ने पूछा कि जब तुम्हारा बोध नहीं जगा था जब तुम बुद्ध नहीं हुए थे तब तुम्हारी जीवनचर्या क्या थी उसने कहा गुरु के आश्रम में लकड़ियां काट के जंगल से लाता था कुएं से पानी भरता था और उस पूछने वाले ने पूछा अब जबकि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो अब तुम्हारी चरिया क्या है उसने कहा जंगल से लकड़ी काटता हूं और कुएं से पानी भरता हूं पूछने वाला चकित हुआ तुम होते पूछने वाले राम स्वरूप तो तुम भी चकित हुए होते तुम कहते इसमें खास क्या है यह तो वही की वही बात हुई पहले भी लकड़ी काटते थे कुए से पानी भरते थे अब भी लकड़ी काटते कुएं से पानी भरते खास क्या है खास यही है कि पहले कुछ चाह थी अब कुछ चाहे नहीं खास यही है कि पहले कुछ तलाश थी अब कुछ तलाश नहीं खास यही है कि अब साधारण होने में मजा है इस जगत में सबसे असाधारण बात है साधारण होने का मजा जैन फकीर कहते हैं जब भूख लगे तो भोजन कर लेना और जब नींद आ जाए तो सो जाना बस इसके अतिरिक्त और कोई साधना नहीं कबीर ने कहा साधो सहज समाधि भली सहज समाधि का अर्थ समझे सहज समाधि का अर्थ होता है साधारण में राजी लेकिन मन कहता असाधारण कुछ करके दिखलाओ मोर मुकुट बंधे सिर पर झंडा फेरे भीड़ गुणगान करे यश के गुंजार हूं कुछ खास करके दिखलाओ क्या भूख लगी तो भोजन कर लिया और क्या नींद आई तो सो गए तो मन तुम्हें दौड़ाए रखेगा और ऐसी कोई घड़ी नहीं जब मन तुम्हें तृप्त होने देगा तुम जो भी खास करोगे करके चुग न पाओगे कि मन कहेगा कि ठीक है अब खास क्या है एक बड़ा मकान देखा लगा कि ये मकान अपना हो बहुत दिन वर्षों की मेहनत के बाद एक दिन तुम्हारा हो जाएगा हो सकता है लेकिन दो चार दिन के बाद मन कहेगा खास क्या है महल और भी पड़े एक सुंदर स्त्री दिखी मन कहेगा स्त्री हो तो ऐसी हो पत्नी हो तो ऐसी हो इसके पीछे लग जाओ लेकिन कितने दिन की मेहनत के बाद पाओगे और जल्दी ही मन कहेगा बस ठीक है और भी सुंदर स्त्री पड़ी खास क्या है मन की शाश्वत तरकीबों में एक तरकीब यही है कि वो हर चीज की निंदा कर देता है यह तो साधारण इस धोखेबाजी से सावधान हो जाओ मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि साधारण में ही परमात्मा छिपा है तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य में उसका ही आवास है जगत में छोटा कुछ भी नहीं है क्योंकि जगत परमात्मा से आपूर्ण है जगत में छोटा कुछ कैसे हो सकता है क्योंकि उसी विराट की लीला है इसलिए तो कहा कण-कण में वही पल पल में वही छुद्र से छुद्र में भी वही णु से लेकर विराट तत्म उसी का विस्तार है जिसको भूख लगती तुम्हारे भीतर वह भी वही है और जिसे प्यास लगती वह भी वही है प्यास को साधारण मत कह देना परमात्मा ही प्यासा है परमात्मा ही भूखा है ऐसे जियो कि तुम्हारे सारे साधारण कृत्यो में साधारण आभा प्रगट कैसे हो कैसे होगी असाधारण आभा प्रगट तुम्हारे साधारण कृत्यों में साधारण को साधारण मत समझो अपने समस्त जीवन को उसी को अर्पित कर दो और मन से सावधान रहना मन तो सदा कहेगा खास क्या है यहां मेरे पास तो रोज इस बात को कहने वाले लोग आ जाते एक राजनेता मेरे पास आते थे कहा उन्होंने कि नींद नहीं आती यह भी कहा कि मैं कोई ईश्वर की तलाश में आपके पास नहीं आया मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं ना ही मुझे ध्यान सीखना है इसमें मुझे कोई सार नहीं आता मैं तो सच्ची बात आपसे कह दूं कि मुझे नींद नहीं आती मैं थक गया कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मुझे नींद आ जाए मुझे और कुछ चाहिए नहीं बस नींद मिल गई तो सब मिल गया नींद मिल गई तो मुझे जीवन मिल गया नींद मिल गई तो मुझे परमात्मा मिल गया ये उनके वचन थे मैंने कहा ठीक ये तो बड़ी कठिन बात नहीं है यहां तो कठिन बात हम कर लेते हैं कि जिनको सदा की नींद लगी हो उनको जगा लेते तो तुम तो सोने की बात कर रहे हो ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ अड़चन नहीं है तो सरल सी बात है। असली कठिन बात तो दूसरी है कि सोए को कैसे जगा सपने में खोए को कैसे जगाओ तुम तो सोना चाहते ये हो यह हो जाएगा मैंने ध्यान की एक प्रक्रिया उन्हें कही कैसे शुरू करो छह सप्ताह बाद मुझे कहना कि क्या हुआ छह सप्ताह बाद वो आए बोले कि नींद तो आने लगी मगर और कुछ नहीं हुआ मैंने उनसे पूछा कि और कुछ की चाहत थी नींद ही मांगी थी भूल गए कि कह के गए थे कि नींद मिल जाए तो परमात्मा मिल गया और अब तुम कह रहे हो किस मुंह से कि नींद ही मिली और कुछ नहीं मिला उन्हें याद ही नहीं था कि वो क्या कह गए थे पहली दफा याद दिलाया तो याद आया कहा ये बात तो सच है कि मैं उस वक्त इतना पीड़ित था अनिद्रा से कि मुझे लगता था नींद मिल जाए तो परमात्मा मिल गया लेकिन अब तो नींद तो आने लगी इसमें खास क्या है सारी दुनिया सो रही तुम देखते हो आदमी की अवस्था जो नहीं होता वो बहुत महत्वपूर्ण मालूम होता है जिसका अभाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण मालूम होता है जब मिल जाता है तभी उसका महत्व समाप्त हो जाता है मिला कि महत्व समाप्त हुआ बनरसा ने कहा दुनिया में दो पीड़ाएं हैं एक जो चाहो वो ना मिले और दूसरी जो चाहो वो मिल जाए बस दो पीड़ाएं और मैं तुमसे कहता हूं दूसरी पीड़ा पहले से बड़ी पीड़ा है जो चाहो वो मिल जाए मिलते ही व्यर्थ हो जाता है धन्यभागी था मजनू की लैला नहीं मिली मिल जाती तो किसी अदालत में तलाक की दरखास्त लिए खड़े होते भूल गए होते सब चौखड़ी जिनको मिल गई है लेला उनसे पूछो जब तक नहीं मिलती तब तक सब सुंदर है मिलते ही अड़चन होती मिलते ही सब व्यर्थ हो जाता है तुम जो पा लिए हो वही व्यर्थ हो गया है अपने अनुभव से देखो ना और जब तक नहीं मिला था तब तक कितना सार्थक मालूम होता था मन कैसे सपने सजाता था यह मन की बुनियादी चालबाजी है तुम्हें सदा असंतुष्ट रखने की तुम कहते हो तू मेरी जन्म मरण तू मेरी जन्म क्षण की तलाश गहनतम में मृत्यु क्षण की प्यास है उसी का परिणाम है कि तेरे पास हूं एक और चारों ओर तेरी सुबास हूं फिर भी भीतर से एक पीड़ा प्रतिपल कह रही यह भी कुछ खास नहीं पूरा जीवन एक फांस है पुकार उठती कब कैसे फांस आस बनेगी आस भी बन जाएगी फिर भी तुम आके कहोगे कि ठीक है फांस ना रही आस हो गई मगर खास क्या मन समाधि के अंतिम क्षणों तक भी यही सवाल उठाया चला जाता है खास क्या मन एकदम पागल है खास के लिए विशिष्टता कुछ होनी चाहिए क्यों क्योंकि विशिष्टता अहंकार का भोजन कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास नहीं तब खास कुछ ऐसा घटना चाहिए जो किसी को कभी घटा नहीं तब खास मगर ऐसा तो तुम्हें भी नहीं घटेगा बुद्धत्व बहुतों को घट चुका है तुमसे पहले बहुत बुद्ध हो गए बुद्धों के पहले भी बहुत बुद्ध हो गए शाश्वत श्रृंखला है सूरज के तले नया क्या है हर बार वसंत आता है हर बार फूल खिलते हर फूल सोचता होगा मैं पहली बार खिल रहा हूं ऐसा फूल कभी नहीं खिला लेकिन सदियां बीत गई हैं वसंत आते रहे फूल खिलते रहे वसंत आते रहे बुद्ध होते रहे जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे तब भी सवाल उठेगा इसमें खास क्या है गौतम बुद्ध को हुआ था वर्धमान महावीर को हुआ था हजरत मोहम्मद को हुआ था कृष्ण को हुआ क्राइस्ट को हुआ खास क्या है रामस्वरूप इसमें रखा क्या है यह तो कई को हो चुका कुछ ऐसा हो जो तुमको ही हो मगर ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ऐसा कुछ होने का उपाय ही नहीं जो तुमको हो सकता है वो पहले ही कई को हो चुका होगा तभी तो तुम्हें भी हो सकता है नहीं तो तुम्हें भी नहीं हो सकेगा खास होता ही नहीं सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है या तो कहो सभी असाधारण मन वो भी नहीं कहना चाहता या कहो सभी साधारण है मन वो भी नहीं कहना चाहता और ये दो ही उपाय हैं सम्यक या तो मान लो कि सब असाधारण है जैन फकीरों ने यही मान लिया इसलिए चाय भी ऐसे पीते हैं जैसे प्रार्थना करते हो क्योंकि चाय भी असाधारण है छोटे से छोटा करत है चाय अब इससे और छोटा कृत्य क्या होगा उसको भी आराधना की महिमा देती, आश्रमों में चाय मंदिर अलग होता है जहां लोग चाय पीने जाते वो मंदिर होता जूते बाहर छोड़ देने होते स्नान करके जाना होता मंदिर के बाहर ही चुप हो जाना होता फिर भीतर जाके ऐसे बैठते हैं जैसे कोई मस्जिद में बैठता है कोई मंदिर में बैठता है बड़े सम्मान से बड़ी शांति से चाय बन रही तुम तो बहुत हैरान होगे कि खास क्या हो रहा है रामस्वरूप तुम कहोगे मामला क्या है खास तो कुछ हो नहीं रहा चाय बन रही लेकिन लोग बैठे समवोर में जो चाय की आवाज आ रही उसको सुन रहे क्योंकि वह आवाज भी उसी का अनाहत नाद दे। है जरा देख दो तो, जरा देखो समझो वो जो केतली में आवाज उठ रही सनसनाहट हो रही चाय में पानी के पानी में बुदबुदे उठ रहे चाय की पत्तियां गीत गा रही वो शांत बैठ के सुन रहे क्योंकि है तो उसी की आवाज चाहे वृक्षों से गुजरती हो चाहे चाय के बुलबुलों में फूटती हो चाहे बुद्ध के कंठों से निकली हो है तो वही आवाज शांत बैठे हैं दस पंद्रह लोग चाय बन रही मौन में बैठे प्रतीक्षा कर रहे फिर चाय की गंध उड़ने लगी चाय की प्यारी गंध नासापुट भरने लगे और वे आनंदित होने लगे सुस तो सब उसी की है फिर चाहे कमल की हो और चाहे चाय की फिर चाय ढाली जाएगी तो ऐसे ढाली जाती है जैसे कोई पुजारी पूजा पुझा करता फिर चाय ऐसी पी जाती है जैसे कोई प्रसाद ग्रहण करता छोटी सी चीज को साधारण सी बात को असाधारण महिमा दे यही तो जीवन की कला है और तुम तो असाधारण से असाधारण बात को छोटा कर देती तो की एक प्रसिद्ध कथा है एक गांव में एक महामूर्ख था सभी गांव में होते एक ही क्यों अनेक होते एक ढूंढो हजार मिलते सारा गांव उसकी निंदा करता था महामूर्ख बड़ा परेशान था वो जो भी करता उससे गलती होता एक फकीर गांव में ठहरा तो उसने फकीर के चरण पकड़ लिए उसने कहा मुझे भी कुछ दे जाओ ये मेरी महामूर्खता से कैसे मेरा छुटकारा हो मैं मरा जा रहा हूं मैं बड़ा शर्मिंदा हूं चलता हूं लोग हंसते हैं बोलता हूं लोग हंसते हैं न बोलू लोग हंसते हैं कहीं ना जाऊं लोग हंसते हैं जाऊं तो लोग हंसते मेरी फांसी लगी मुझे बचाओ मैं क्या करूं मैं कैसे कुछ ऐसा करूं कि लोग हंसे ना लोग मुझे मूर्ख ना समझे उस फकीर ने महामूर की तरफ देखा और कहा कि सीधी सी बात सरल सी बात लोग जो भी कहें तो तत्क्षण उसका खंडन कर उसने पूछा मतलब आशे थोड़ा उदाहरण दे तो उसने कहा जैसे चांद निकला हो लोग कहें कितना सुंदर तू कहना क्या सुंदर क्या खास समझे रामस्वरूप क्या खास कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि खास क्या है वो सकते में आ जाएंगे कोई कहे कि शेक्सपियर का शास्त्र कितने सुंदर कोई कहे गीता के वचन कितने बहुमूल्य कोई कहे बाइबल कितनी काव्यपूर्ण और तू बस एक ही बात याद कर ले रखा क्या है शब्द ही तो हैं? शब्दों में धरा क्या है मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता कोई वीणा बजाए और लोग प्रशंसा करने लगे तू कहना इसमें मामला क्या है ये आदमी तार छेड़ रहा है तारों से आवाज होनी स्वाभाविक है इसमें इतनी प्रशंसा का क्या है ये कोई भी कर सकता है इसमें रखा क्या है तू बस निंदा करना शुरू कर दे तू आलोचक हो जा फकीर ने कहा मैं सात दिन इस गांव में रुकूंगा सात दिन बाद तू आके मुझे बता जाना कि हालत क्या है सात दिन में उसको आने की जरूरत नहीं सारा गांव फकीर को आके बता गया धीरे धीरे करके कि वो जो महामूर्ख था महापंडित हो गया उसने सारे गांव को पराजित कर दिया कुछ भी कहो वो फौरन कोई कह रहा है गुलाब का फूल कितना सुंदर और कहेगा इसमें क्या रखा है अरे फूल तो खिलते रहे सदा खिलते रहे गुलाब का हो कि घास का है क्या है तो सब घास ही क्यों घास पास से सिर मार रहे हो कोई सिद्ध ना कर सके कि फूल में सौंदर्य सौंदर्य को कैसे सिद्ध करोगे सौंदर्य कोई सिद्ध करने की चीज तो नहीं भाव प्रवण आदमी की बात है लेकिन कोई लठ की तरह कहते क्या रखा है तुम किसी स्त्री के सौंदर्य की तारीफ कर रहे हो वो आ जाएगा महामूर को कहेगा रखा क्या है? जरा नाक लंबी भी हो गई तो हुआ क्या जरा आंख मछली जैसी भी हो गई तो हुआ क्या क्या मीनाक्षी मीनाक्षी लगा रखा और रंग जरा सफेद हुआ तो कौन सी खास बात मुझे तो शक होता है कि खून की कमी रक्त हीनता के? के कारण ये सफेदी मालूम पड़ रहा कमनीता कोमलता क्या बकवास लगा रखी सब कमजोरी के नाम सुंदर अच्छे नाम आदमी छिपाता है उसने सारे गांव को चुप करवा दिया जहां निकल आता महामूर्ख वहीं लोग बात भी करते तो चुप हो जाते नमस्कार करते बिठाते उसको कि वो महाआलोचक हो गया मूर्ख अक्सर आलोचक हो जाते क्योंकि आलोचना से सरल और इस जगत में कुछ भी नहीं इंकार करने से सरल इस जगत में और कुछ भी नहीं है नकार करने से सरल इस जगत में कुछ भी नहीं है यह कहना कि ईश्वर है बड़ी कठिन बात है यह कहना कि ईश्वर नहीं है बड़ी सरल बात है ईश्वर है यह कहने के लिए छाती चाहिए ईश्वर नहीं है यह मुर्दा भी कह सकता है इसको कहने के लिए किसी छाती की जरूरत नहीं सौंदर्य है यह कहने के लिए नाचता हुआ एक हृदय चाहिए सौंदर्य नहीं है इसकी घोषणा तो पत्थर भी कर सकते हैं हृदय की कोई आवश्यकता नहीं मन की यह तरकीब है कि वो हर चीज को गैर खास कर देता है जागो इससे सावधान हो जाओ नहीं तो मन बहुत भरम आएगा भटकाएगा ऐसे भी काफी भटका चुका है अब तुम गैर खास में ही खास को खोजने लगो गुलाब के फूल तो सुंदर हो ही घास के फूल भी सुंदर हो जाए होते तो वे भी सुंदर है कोहनूर तो सुंदर हो ही राह के किनारे पड़े रंगीन पत्थर भी सुंदर हो जाए होते तो वे भी सिर्फ तुम्हारे पास आंख नहीं सिर्फ तुम्हारे पास भावपूर्ण हृदय नहीं सौंदर्य ही सौंदर्य बरस रहा है सभी कुछ असाधारण है मगर तुम ये असाधारण की बात छोड़ दो तो तुम्हें असाधारण दिखाई पड़ने लगे कबीर ने कहा उठू बैठू सो परिक्रमा उठना बैठना परिक्रमा हो गई अब नहीं जाना पड़ता काशी के जाएं और चक्कर लगाएं किसी मंदिर में मूर्ति के और नहीं जाना पड़ता काबा उठू बैठू सो परिक्रमा खाऊं पीऊं सुसेवा और अब कुछ परमात्मा को भोग लगा के सेवा नहीं करनी पड़ती जो मैं खाता पीता तो हूं वो भी उसी को लग गया भोग है साधो सहज समाधि भली ये खास का पागलपन छोड़ो और तुम्हारा पूरा जीवन असाधारण हो जाएगा ये विरोधाभास लगेगा असाधारण की आकांक्षा छोड़ो और सब असाधारण हो जाता है और असाधारण की आकांक्षा रखो और सब साधारण हो जाता है क्योंकि वो असाधारण की आकांक्षा तुम्हारे भीतर निंदा का स्वर पैदा करती तीसरा प्रश्न राजनीति की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? राजनेता सबकी छाती पर आज क्यों चढ़ बैठे आज ही चढ़ बैठे ऐसा नहीं सदा से चढ़े बैठे कसूर राजनेता का नहीं है कसूर उनका है जो छाती पर चढ़ जाने देते जब तुम छाती पर किसी को चढ़ने दोगे तो कोई ना कोई चढ़ेगा आ चढ़ेगा आ नहीं चढ़ेगा तो बा चढ़ेगा बा नहीं चढ़ेगा तो सा चढ़ेगा आदमी गुलाम रहना चाहता है इसलिए उसे मालिक चाहिए आदमी खुद अपने पैर पर खड़ा नहीं होना चाहता आदमी खुद अपनी दिशा नहीं खोजना चाहता अनुगमन करना चाहता इसलिए अनुयायी होना चाहता इसलिए अपनी आंख नहीं खोलना चाहता किसी का सहारा पकड़ के चलना चाहता इसलिए आदमी पूरा आदमी नहीं है इसलिए राजनीति महत्वपूर्ण है और इसलिए भी राजनीति महत्वपूर्ण है कि आदमी के भीतर बहुत सी पशुता शेष है और जब तक पशुता शेष है तब तक राजनीति महत्वपूर्ण रहेगी वो जो आदमी के भीतर पशु है उसके कारण ही पाश्विक बल महत्वपूर्ण मालूम होता है राजनेता का बल क्या है जब तक पद पे होता तब तक बल होता जब पद पर नहीं होता तो बल नहीं होता लेकिन तुम देखते हो वो जो राजनेता पद पे बैठा होता उसके पद की बनावट क्या है बुनियाद क्या है उसकी पद के नीचे आधारशिला में रखा क्या है? पत्थर कौन से संगीने हैं बंदूकें हैं सैनिक हैं बम हैं। राजनेता की सत्ता क्या है उसके हाथ में लाठी है उसके हाथ में हिंसा करने का उपाय है वही उसका बल है तुम जानते हो कि वो विध्वंस कर सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है तुम उससे डरे हो तुम उससे कपे हो दुनिया में वह दिन बड़ी क्रांति का दिन होगा जिस दिन राजनीति की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी उसका अर्थ होगा कि मनुष्य अब पशु नहीं रहा और अब पास्विकता से नहीं डरता है और संगीन से संगीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और सैनिक से सन्यासी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और पाश्विक बल की बजाय आत्मिक बल ज्यादा मूल्यवान हो गया उस दिन राजनीति का प्रभाव प्रभाव कम होगा नहीं तो प्रभाव उसका कम नहीं हो सकता ऊपर से कुछ और दिखाई पड़ता है राष्ट्रपतियों के महल प्रधानमंत्रियों की कुर्सियां ऊपर से कुछ और दिखाई पड़ती इनके पीछे बल क्या है सिपाहियों का बल है फौजों का बल है कवायद करते हुए नासमझों का बल है संगीनों की कतारों पर कतारें बमों के अंबार लगे उनका बल है फिर जिसके पास जितने ज्यादा बम है उतना उसका बल है और ऐसा मत कहो कि आज ऐसा क्यों है ऐसा सदा से रहा है जब राजा थे तो राजा बलशाली थे अब राजा नहीं रहे तो प्रधानमंत्री बलशाली मामला वही है खेल वही है ऊपर ऊपर के कपड़े बदलते और समझ लेना ठीक से कि राजनीति में जिसको जितने ऊपर जाना हो उतना ही छोटा होना पड़ता है वहां छोटे ही पहुंच सकते हैं। वहां क्षुद्री पहुंच सकते वहां उदार मना नहीं पहुंच सकते वहां वही लोग पहुंच सकते हैं जो अति अमानुषिक रूप से महत्वाकांक्षा तो के पीछे पड़े हो धर्म के जगत में जो जितना गहरा है जितना उदार है जितना प्रेमपूर्ण है उसकी गति है राजनीति के जगत में ठीक उल्टे की गति है बाढ़ आ गई है बाढ़ बाढ़ आ गई है बाढ़ वह सब नीचे बैठ गया है जो था गरु भरू भारी भरकम लोह ठोस टनमन वजनदार और ऊपर ऊपर उतरा रहे हैं किरासिन के खाली टिन डालडा के डिब्बे पोल वाले ढोल डाल डलिए सूप काठ कवाल कतवार बाढ़ आ गई है बाढ़ बाढ़ आ गई है बाढ़ दिल्ली तक पहुंचना हो तो ख्याल रखना किरासन के खाली टिन अगर हो तो पहुंच सकते हो डाल के डिब्बे तो दिल्ली तक पहुंच सकते हो पोल वाले ढोल तो दिल्ली तक पहुंच सकते हो डाल डलिए सूप तो दिल्ली तक पहुंच सकते हो काठ कवाल कतवार तो दिल्ली तक पहुंच सकते हो बाढ़ आ गई है बाढ़ राजनीति में छुद्र की गति है उपद्रवी की गति है हिंसक की गति है इसलिए तुम्हारी संसदों में अगर जूते फेंक जाते कुर्सियां उठाती माइक लेके लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ पड़ते घूसाबाजी हो जाती तो तुम चौंका मत करो ये होना ही चाहिए ये नहीं होता तब मैं चौंकता हूं कि मामला क्या बहुत दिन से घुसे नहीं चले बहुत दिन से पार्लियामेंट में कोई मारपीट नहीं हुई एक दूसरे पर दौड़े नहीं गाली गलौज नहीं हुई आफ्रिकार्ड मामला क्या है हो क्या गया इतना सन्नाटा क्यों है ये ठीक क्यों हो रहा है जो होना चाहिए वही हो रहा है नंगा नाचे चोर बलैया ले भैया नंगा नाचे थोता मोटी खाल मढ़े दमदार दमा में कूट रहा है दोनों हाथों मूसल थामे झूठ प्रचारक अखबारों की कछनी कांचे नंगा नाचे चोर बलैया ले भैया नंगा नाचे लायक फायक नायक डर कर अंदर बैठे लंट लफंगे लुच्चे बाहर मूछे ऐठे कूंद रहे हैं फांद रहे हैं मार को नंगा नाचे चोर बलैया ले भैया नंगा नाचे तुम्हारी पार्लियामेंट को देख जाहिर हो जाता है कि राजनीति क्या है पागल खाने को देख के भी इतनी बात साफ नहीं होती जितनी पार्लियामेंट को देख के बात साफ हो जाती कि आदमी पागल है। पागल खाने में भी इतना पागलपन नहीं पागलों की भी एक व्यवस्था होती पार्लियामेंट में वही भी नहीं पहुंचना हो पद पर तो लोगों की सीढ़ियां तो बनानी पड़ेंगी उनके कंधों पर पैर रखने होंगे और जिसके कंधे पर पैर रख के पहुंचोगे इसके पहले कि तुम और आगे बढ़ो उसे गिरा देना होगा क्योंकि जिस जिससे के तुम आए हो उसी से चढ़कर कोई दूसरा भी आ सकता है सीढ़ियां गिरा देनी पड़ती चरण सिंह को गिरा देना राजनीति का सीधा साफ तर्क है गणित है उसमें मुरारजी जिस पर चढ़ के पहुंचे उस आदमी को बचाए रखना ठीक नहीं है उस आदमी पर के कोई और भी पहुंच सकता है नंबर दो का आदमी राजनीति में हमेशा खतरे में होता है क्योंकि नंबर एक आदमी को नंबर दो से डर होता है उसी का डर होता है और किसी का डर नहीं होता इसलिए राजनेता कभी भी अपनी योग्यता के लोगों को अपने पास बर्दाश्त नहीं करते छोटी योग्यता के लोग चाहिए जिनके बीच और राजनेता के बीच काफी फासला हो जो अगर फासला चलने की यात्रा शुरू करें तो वर्षों लग जाएं, लेकिन नंबर दो का आदमी खतरनाक होता है वो एक कदम बढ़ाए तो जिसने चढ़ाया है वह गिरा सकता है राजनीति का अपना तर्क तरक बिल्कुल जंगली है और आदमी चूंकि जंगली है इसलिए राजनीति प्रभावशाली और तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे भीतर राजनीति नहीं जब तक महत्वाकांक्षा है तब तक राजनीति है चाहे तुम चुनाव लड़ो या ना लड़ो जब तक तुम चाहते हो मैं किसी दूसरे से बड़ा हो जाऊं जब तक तुम चाहते हो मैं खास हो जाऊं विशिष्ट हो जाऊं तब तक राजनीति है राजनीति का और क्या अर्थ है गैर राजनीतिक व्यक्ति बहुत कम हैं दुनिया में वही व्यक्ति गैर राजनीतिक है जो कहता है मैं जैसा हूं वैसा मस्त हूं ना मुझे किसी से आगे होना न मुझे किसी से पीछे होने की पड़ी कोई मुझसे आगे हो जाए पीछे हो जाए कुछ लेना देना नहीं इससे मेरा प्रयोजन नहीं इससे मेरा कोई संबंध नहीं मैं जैसा हूं मस्त हूं मैं जहां हूं मस्त हूं मैं अंतिम भी हूं तो भी मस्त हूं मेरी मस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक प्रतिस्पर्धा है तब तक राजनीति है तो राजनीतियां बहुत तरह की होती है। अगर तुम धन के बाजार में लगे हो चाहते हो तुम्हारे पास ज्यादा धन हो जाए जितना औरों के पास उनसे ज्यादा तो तुम धन की राजनीति में लगे हो वह भी राजनीति पद की नहीं धन की जहां भी तुम प्रतिस्पर्धा की भाषा में सोचते हो कि मैं आगे हो जाऊं दूसरा पीछे हो मैं खास हो जाऊं दूसरा गैर खास हो जाए मैं शक्तिशाली दूसरा शक्तिहीन हो जाए तुम राजनीति की भाषा में ही सोच रहे हो अगर तुम्हारे मन में यह भी सवाल उठता है कि मोक्ष में मेरा स्थान दूसरों से आगे हो जाए तो तुम राजनीति की बात सोच रहे हो जीसस जब विदा होते थे अंतिम रात सोचो तुम आदमी कैसा राजनीतिक तो शिष्यों ने मालूम है क्या पूछा उनसे उनका गुरु फांसी पर चढ़ने जा रहा है और शिष्य क्या पूछ रहे हैं शिष्यों की चिंता क्या है शिष्यों ने पूछा कि यह तो हमें बताते जाए कि स्वर्ग के राज्य में ठीक आप तो परमात्मा के बगल में होंगे फिर आपके बगल में कौन होगा हम बारह शिष्यों में से कौन आपके बगल में होगा जीसस की आंख में अगर आंसू आ गए हों तो आश्चर्य नहीं यह तो राजनीति हो गई जिंदगी भर यही सिखाया कि दूसरे से तुलना में मत विचार करो तोलो ही मत तुलना व्यर्थ है क्योंकि तुलना से राजनीति का जन्म होता है तुम तुम हो मैं मैं हूं तुम तुम जैसे हो मैं मैं जैसा हूं न तुम मुझसे आगे हो न मैं तुमसे आगे हूं कोई किसी से आगे नहीं है कोई किसी से पीछे नहीं है हम कतार में खड़े ही नहीं है प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है प्रत्येक व्यक्ति बेजोड़ है मगर राजनीति की बड़ी चालें एक जैन मुनि मुझसे मिलने आए थे वो पूछने लगे कि आप महावीर का भी नाम लेते हैं बुद्ध का भी नाम लेते हैं दोनों में बड़ा कौन ये राजनीति हो गई ये तुम अपने को ही राजनीति में डुबाते हुए इतना नहीं तुम अपने महावीर और बुद्धों को भी डुबा देते दोनों में बड़ा कौन एक जैन विचारक ने किताब लिखी महावीर बुद्ध पर मुझे भेंट करने आए मुझे भेंट करते वक्त कहा कि आपको जरूर पसंद पड़ेगी क्योंकि मैं सब धर्मों में समन्वय मानता हूं सब धर्मों में एक ही सत्य है अभिव्यक्ति अलग अलग है वे गांधीवादी थे और अल्लाह ईश्वर तेरे नाम इत्यादि का जब करते थे मैंने उनकी किताब हाथ में ली तो मैं चौंका किताब का नाम था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध मैंने पूछा दोनों को भगवान नहीं लिखा या दोनों को महात्मा लिखते जरा सा फर्क कर गए थोड़े झे पे कहा कि अब आपसे क्या छिपाना महावीर भगवान वो परम अवस्था में पहुंच गए बुद्ध अभी पहुंच रहे अभी पहुंचे नहीं इसलिए महात्मा है महान पुरुष है मगर अभी थोड़ी कमी है सर्वधम सब सर्व धर्मों में समन्वय साध रहा व्यक्ति भी ऐसा बारीक फासला कर लेता है भीतर उसकी चालबाजियां चलती रहती गांधी ने भी गीता को माता कहा कुरान को पिता नहीं कहा और अगर कुरान को पिता कहते तो कई हिंदू नाराज हो जाते ये क्या मामला गीता को माता और कुरान को पिता गीता को पीछे किए दे रहे क्योंकि पति हो जाएगा कुरान फिर और पति तो परमेश्वर है फिर झंझटें बड़ी खड़ी हो जाती नहीं कुरान को पिता नहीं कहा चुप्पी साथ रहे कुरान में से भी वे ही आ, आ, आयतें चुन ली है गांधी ने जिनका गीता से मेल खाता है जो गीता का ही भाषांतर जैसी मालूम पड़ती वे बातें जो कुरान में गीता के खिलाफ हैं, उनकी चर्चा नहीं उठाई उनको एक तरफ छोड़ दिया है हमारे मन में तुलना चलती ही रहती हम तुलना से बच ही नहीं पाते और तुलना राजनीति का मूल सूत्र है तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आती हो तो एक बात ख्याल में रख लो तुम जैसे बस तुम हो ना तुम्हारे जैसा आदमी पहले कभी हुआ है ना आगे फिर कभी होगा तुम अद्वितय हो तुम्हारी तुलना किसी से हो नहीं सकती और ना ही किसी और की तुलना तुमसे हो सकती परमात्मा ने प्रत्येक को अद्वितीयता दी है ऐसी जो भावदशा है वही राजनीति से करती है राजनीति दौड़ है सिद्ध करने की कौन बड़ा कौन छोटा राजनीति मनुष्य के भीतर छिपी हुई हिंसा का ही विस्तार है और तुम चूंकि कमजोर हो तुम चूंकि गहरे में गुलाम होने को सुख हो तुम किसी का भी हाथ पकड़ लेते हो कोई भी जोर से शोरगुल मचाए नारा जोर से लगाए तुम्हें लगता है कि ठीक ही कह रहा होगा मैंने सुना है एक वकील जिस बड़े वकील के पास वकालत का अध्ययन कर रहा था जब उससे विदा होने लगा तो उसने पूछा कि कोई आखिरी संदेश हो मेरे लिए तो उसके गुरु ने कहा गुरु वकील ने कहा कि ख्याल रखना तीन बातें, मेरे गुरु ने मुझसे कहीं पहली जब तुम पाओ कि तुम सत्य के पक्ष में खड़े हो तो शांत भाव से बोलना प्रसन्न भाव से बोलना तुम्हारी मुख मुद्रा आनंदित हो गवाहियों पर भरोसा रखना जब तुम पाओ कि तुम संदिग्ध अवस्था में हो कि पता नहीं तुम सत्य के पक्ष में हो क्या असत्य के? तो सिर्फ गवाहियों पर भरोसा मत रखना तब सारी किताबें और जो तुमने अध्ययन किया उसका भरोसा करना तर्क का भरोसा करना उद्धरण देना किताबों के पन्नों पे पन्ने पढ़ जाना अदालत को चकमा दे देना ज्ञान का और शिष्य ने पूछा अगर ऐसा हो कि मुझे पक्का ही हो कि मैं असत्य के पक्ष में खड़ा हूं तो फिर गुरु ने कहा तुम्हें एक काम करना फिर जितने जोर से बोल सको और जितने जोर से टेबल घूंसे से पीट सको पीटना फिर ना तो गवाहियों की कोई कीमत है ना कानून की कोई कीमत है फिर तो शोरगुल की कीमत है क्योंकि जो आदमी जितने जोर से बोलता है और जितने जोर से घूसा पीटता टेबल पर स्वभावता लोगों को लगता है कि सच होनी चाहिए उसकी हो बात क्योंकि सच ही इतने जोर से बोलता है झूठ तो डरता है बात उल्टी जो भी जोर से चिल्लाने वाला मिल जाता है वही तुम्हारा नेता हो जाता है जो भी तुम्हें झूठे आश्वासन देने वाला मिल जाता है वही तुम्हारा नेता हो जाता है जो तुम्हारी वासनाओं को फुसलाने वाला मिल जाता है कहता है सब्ज बात दिखाता है वही तुम्हारा नेता हो जाता है अंधों की बस्ती में एक बार एक बहरा आया बहरे ने अंधों को एक बहुत मीठा गाना सुनाया स्वरों की मदद से उनके सारे दुखों को मार गिराया झोपड़ी को फौरन ही महल बनाया गया अंधों को जितना महान हो सकता था बताया गया शब्दों का नाच बड़ी देर तक चलाया गया नाच किसे दिखता था घुघरू नारों का बड़ी लय में बजाया गया संक्षेप में अंधों को पूरा सब्ज बाग दिखाया गया बहरे ने अंधों के मन की सभी बातें बेमिसाल की आखिर में खुश होकर अंधों ने बहरे के गले में जयमाला डाल दी फिर सभी अंधे रातोंरात लगभग कुबेर होने को मचलने लगे बहरे ने उनके कानों में कुछ ऐसा रस घोला कि धीरे धीरे सभी अंधे बहरे के बैठाए बैठने और उसी के चलाए चलने लगे बहरे ने अंधों को जैसा चाहा दौड़ाया कभी इसे यहां से उखाड़ा कभी उसे वहां ले जा बैठाया किसी के ऊंठों पर सिलाई कर दी किसी के मुंह में लाउड स्पीकर फिट कराया किसी बेकार के आदमी के सिर पर ताज पहना दिया और चाहा तो अंधों के राजाओं को भिखारी बना दिया बहरे ने बड़े बड़े करतब दिखाए तब अंधे अपनी आदत के खिलाफ घबराए बहरे बता दे क्या हुआ तेरे वादे अंधों के नारों से धीरे धीरे आकाश लि पर अंत तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला अंधों का शोर जब जमीन हिला दे रहा था बहरा निश्चित था। शोर उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था ऐसी अवस्था है तुम अंधे हो तुम्हें कोई भी आश्वासन देता है कितनी क्रांतियों के आश्वासन कितनी क्रांतियां हो चुकी आदमी की जिंदगी में और क्रांति कभी होती नहीं अभी अभी दूसरी क्रांति हो के चुकी है कोई फर्क नहीं पड़ता हालतें शायद और भी बिगड़ जाती हैं मैंने सुना है एक वजीर ने अपने सम्राट को बहुत धोखा दिया लाखों रुपए उड़ा दिए जब सम्राट को पता चला सम्राट ने उसे बुलाया सम्राट का बड़ा प्रेम था उस आदमी पर और बड़ा भरोसा था सम्राट ने कहा कि सुनो मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने धोखा किया वजीर ने कहा मालिक जब तक कोई भरोसा ना करे धोखा भी कोई कैसे करे भरोसा करे कोई तो ही तो धोखा किया जा सकता है बात तो तर्कयुक्त थी और किसको धोखा दिया जा सकता है सम्राट उस कठिन क्षण में भी हंसा वजीर की बुद्धिमानी की बात सुनकर उसने कहा ठीक है लेकिन अब आगे बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा और तुमने मेरी सेवा की यद्यपि धोखा किया मैं तुम्हें छुट्टी करता हूं मैं नए वजीर को नियुक्त करूंगा उस वजीर ने कहा मालिक इसके पहले कि मेरी छुट्टी करें एक बात सुन ले मैंने महल बना लिया मेरी तिजोड़ियां असरफियों से भरी दूर दूर देशों के बैंकों में रुपये जमा करवा दिए अब नया वजीर आएगा फिर से शुरू करेगा मैं तो जो करना था सो कर ही चुका हूं सम्राट को बात समझ में आएगी बात तो ठीक है वजीर ने कहा मुझको रहने दे दिया जो होना था वो हो ही चुका है दूसरा फिर से शुरू से शुरू करेगा उसको भी महल बनाने पड़ेंगे उसको भी जाके स्विट्जरलैंड की बैंकों में धन जमा करवाना पड़ेगा फिर शुरू से शुरू होगा नाहक झंझट क्यों खड़ी करते एक क्रांति होती लोग आश्वासन दे जाते लेकिन फिर जिनको तुम सत्ता में बिठा देते हो उनको भी वही करना पड़ता है जो पहले के लोग कर रहे थे अगर उनको सत्ता में रहना है तो वही करना पड़ेगा अगर फिर सत्ता में आना है तो वही करना पड़ेगा फिर स्विट्जरलैंड के बैंकों में धन जमा होगा फिर वही सब सोसों का जाल चलेगा फिर वही चालबाजियां फिर वही दंदफन फिर वही षडयंत्र दो चार साल में तुम भूल जाओगे क्रांति का क्या हुआ क्रांति आई ही नहीं क्रांति कभी आती ही नहीं राजनीति कभी क्रांति ला नहीं सकती क्रांति तो सिर्फ एक घटती वह घटती है चेतना में व्यक्ति में समूह में कभी नहीं घटती रूस की क्रांति हारी जार इतना खतरनाक कभी भी नहीं था जितना स्थल इन साबित हुआ सारी क्रांतियां हार गईं, क्योंकि क्रांति अंततः राजनीतिक के हाथ में ही बल दे जाती और स्वभाव था जिन तरकीबों से उसने पहले राज को समाप्त किया है उन तरकीबों से अपने को समाप्त नहीं होने देगा इसलिए वह ज्यादा इंजाम करता है व्यवस्थित इंतजाम करता है जार जिस तरह से समाप्त किया गया था इसलिए ने, ने सारा इंतजाम कर दिया था उस तरह से उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता था आज तुम जान के यह हैरान हो इस दुनिया में अगर कोई देश क्रांति प्रूफ है तो रूस है। वहां क्रांति नहीं हो सकती ये खूब क्रांति हुई कि क्रांति प्रूफ देश पैदा हुआ अब वहां क्रांति नहीं हो सकती अब वहां शुरू से ही आवाज नहीं उठने दी जाती वहां गर्दन दबा दी जाती पहला ही स्वर मिटा दिया जाता है आगे बात बनने ही नहीं दी जाती इसके पहले की बगावत के बीच फैले बीच भस्म भूत कर दिए जाते आदमी ने बहुत क्रांतियां की कुछ परिणाम नहीं हुआ सिर्फ आदमी आशाओं में डोलता रहता है आशाओं की लहरों में झूलता रहता है जागो राजनीति से तुम्हारे जीवन में कोई सौभाग्य का उदय नहीं होने वाला है सौभाग्य का उदय तो होने वाला है तुम्हारे भीतर चैतन्य की क्रांति से तुम्हारे भीतर जो सोया पड़ा है वह जागे तो तुम्हारे जीवन में तृप्ति की वर्षा हो सकती है और कुछ फूल खिल सकते हैं आनंद के समय मत गमाओ अभी अभी दूसरी क्रांति चुक गई जल्दी ही साल छह महीने में तीसरी क्रांति आती फिर तुम तीसरी में लग जाओगे आदमी अजीबन था है एक क्रांति से दूसरी क्रांति में जाने में उसे देर नहीं लगती आदमी की स्मृति बहुत कम है दो तीन साल में भूल ही जाता है फिर क्रांति करने लगता है फिर उन्हीं उपद्रवियों के चक्कर में पड़ने लगता है वे नई-नई सकने लेकर आते तुम पूछते हो राजनीति का राजनीति की इतनी प्रतिष्ठा क्यों तुम्हारे कारण क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं तुम्हारे मन में अपने प्रति कोई सम्मान नहीं इसलिए दो कौड़ी के राजनेताओं को तुम सम्मान देते फिरते तुम्हारे मन में अपना कोई आत्म गौरव नहीं इसलिए तुम कुर्सियों के सामने झुकते रहते हो किस्सा कुर्सी का तुम्हारा है जहां कुर्सी देखी वहीं तुम एकदम सासनांग दंधवट लगा देते फिर तुम देर नहीं करते तुम दीन हो दया योग इसलिए राजनीति की प्रतिष्ठा है यह रुग्ण स्थिति है कि सारे अखबार राजनीति से भरे रहे यह इस बात की खबर है कि सिवाय बीमारियों के हमारी और किसी बात में कोई उत्सुकता नहीं किसी की हत्या करो अखबार में आ जाएगी एक पौधे को पानी सींचो एक सुंदर फूल उगाओ किसी को कभी पता नहीं चलेगा किसी अखबार में खबर नहीं आएगी चोरी करो बेईमानी करो अखबार में आ जाओगे चुपचाप शांति से जियो आनंद से जियो बैठ के कभी ध्यान करते रहो प्रार्थना करो पूजा करो दुनिया में किसी को खबर नहीं होगी ये बड़ी अजीब अवस्था है यहां शुभ का कोई समाचार ही नहीं होता यहां सिर्फ अशुभ के ही समाचार होते और अगर अशुभ के समाचार ही फैलते हैं और अशुभ फैलता हो तो आश्चर्य क्या है छोड़ो इस रुग्ण रोग को भूलो राजनीति के उपद्रवों को अपने घर आओ और डरो मत कि तुम्हारे बिना राजनीति न चलेगी बहुत हैं चलाने वाले एक ढूंढो हजार मिलते वो चलाते रहेंगे तुम सड़क आओ बाहर तुम भीड़ भाड़ से निकल आओ तुम अपने भीतर मंदिर बनाओ तुम अपने भीतर पूजा का दीप जलाओ तुम्हारे भीतर क्रांति हो सकती है, बस एक ही क्रांति है दुनिया में जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो वही क्रांति है और कोई क्रांति नहीं और तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ तो तुम्हारे पास जो आए उनके जीवन में भी ज्योति उतरे ज्योति से ज्योति जले आखिरी प्रश्न क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा है परमात्मा अगर स्वयं को सिद्ध करना चाहता होता है, तो उसने कभी का स्वयं ही कर दिया होता परमात्मा असिद्ध ही रहना चाहता है और उसके पीछे कारण परमात्मा अगर सिद्ध हो जाए जैसे कि पत्थर सिद्ध हैं तो व्यर्थ हो जाएगा कम्युनिज्म के जन्मदाता काल मार्क्स ने कहा है कि जब तक परमात्मा को प्रयोगशाला में परख नली में न पकड़ा जा सकेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा लेकिन जरा सोचो तो परमात्मा को अगर प्रयोगशाला की परख नली में पकड़ लिया गया और वैज्ञानिक ने चीरफार करके पोस्टमार्टम कर दिया तो परमात्मा तो सिद्ध हो जाएगा लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मर चुका होगा परमात्मा परम जीवन है इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता हां तुम चाहो तो अपने को उस परम जीवन के साथ संयुक्त कर सकते हो सिद्ध करने की बात मन में उठती ये सिद्ध हो जाए तो फिर हम श्रद्धा करेंगे लेकिन तुम समझते हो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है श्रद्धा का अर्थ होता है इतना साहस कि जो सिद्ध नहीं है उसकी तलाश करना श्रद्धा का अर्थ ही यही होता है मेरे पास लोग आके पूछते हैं वो कहते हैं परमात्मा सिद्ध हो जाए तो हम श्रद्धा करने को तैयार है लेकिन सिद्ध हो जाए तो श्रद्धा की जरूरत ही नहीं रह जाती क्या तुम सूरज पर श्रद्धा करते हो अभी वर्षा हो रही इस पर श्रद्धा करते हो वृक्ष खड़े हैं इन पर श्रद्धा करते हो जो सिद्ध हो गया उसकी श्रद्धा का कारण ही नहीं है श्रद्धा समाप्त हो गई इसलिए परमात्मा असिद्ध रहता है ताकि श्रद्धा को जन्मा सके श्रद्धा के लिए जरूरी है कि परमात्मा असिद्ध रहे अदृश्य रहे अगोचर रहे जो उसे खोजने का साहस करें बस उनको मिले परमात्मा कोई तर्क का सिद्धांत नहीं है परमात्मा प्रेम का एक अनुभव है न तो प्रेम को सिद्ध किया जा सकता है न परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है जिस आदमी ने यह निर्णय ले लिया कि प्रेम करने के पहले मैं सिद्ध करवा लूंगा कि प्रेम होता है प्रेम क्या है प्रयोगशाला में जांच परख हो जाएगी तब मैं प्रेम करूंगा एक बात निश्चित हुआ आदमी प्रेम नहीं कर पाएगा प्रेम तो करना होता है अंधेरे में टटोलते हुए खोजते हुए उस अनिश्चय में ही प्रेम की भूमिका बनती है उस अंधेरे में ही प्रेम का गर्भ निर्मित होता है ध्यान रखना जड़ें अंधेरे में बढ़ती हैं जमीन के गहरे अंधेरे में बच्चे भी मां के पेट के अंधेरे में बड़े होते ऐसे ही श्रद्धा भी अंधेरे में रोशनी कर दो बहुत जड़ें मर जाती वृक्ष को उखाड़ के जड़ों को सूरज दिखा दो वृक्ष मर जाएगा बच्चे को मां के पेट के बाहर ले आओ सूरज की रोशनी में रख दो मर जाएगा हां एक दिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा योग्य हो जाएगा कि आ सके संसार के संघर्ष को झेल सके तो बाहर आएगा गर्भ के लेकिन इसके पहले कि गर्भ के बाहर आए नौ महीने गर्भ में रहेगा श्रद्धा परमात्मा को गर्भ में रखने का नाम नौ महीने और नौ महीने कितने लंबे होंगे तुम पर निर्भर है कलकत्ता के एक मित्र ने पूछा है सेठिया ने कि सन्यास का भाव उठे और सन्यास ले इसमें कितना फासला होता कितना समय लगता सन्यास के भाव में और सन्यास के लेने में सेठिया तुम पे निर्भर चाहो जन्म जन्म लगा दो चाहो क्षण ना लगे आज ही सही कल तक क्यों टालो कल का भरोसा क्या है नौ no, महीने तुम पर निर्भर एक क्षण में भी पूरे हो सकते हैं अनंत जन्मों में भी पूरे ना हो तुम्हारी त्वरा तीव्रता तुम्हारी गहनता तुम्हारे समर्पण तुम्हारे संकल्प पर सब निर्भर है पूछा तुमने क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा है हे भगवान इस देश में काव्य कला का विकास हो मूर्ति कला संगीत कला चित्र कला आदि चौसठ कलाओं का विचित्र कला तक का विकास हो रिद्ध समृद्ध होने प्रसिद्ध होने एक अर्थ में सिद्ध होने की कला का भी विकास हो लेकिन हे भगवान इस देश में फिर इस खोटे जमाने में सिद्ध करने की कला का विकास कभी ना हो क्योंकि तब तो दिन को रात रात को दिन हाथी को चीटी सीटी को भोंपू भाले को पिन लवे को बाज तवे को परात सव्यात्रा को बरात और गौरैया को गरुड़ या गिद्ध सिद्ध करना भी आसान होगा कबीरा तो बड़ा हलाकान होगा सोहे भगवान और चाहे जो करो इस टेढ़े देश और खोटे जमाने में सिद्ध करने की कला का विकास न होने दो सिद्ध करने का अर्थ क्या कुछ तर्क दिए जाए तर्क दिए गए जितने दिए जा सकते थे सब दिए जा चुके उन तर्कों से कुछ सिद्ध नहीं हुआ पांच हजार साल से तर्क दिए गए हैं ईश्वर के होने के लेकिन उन तर्कों से कुछ सिद्ध नहीं हुआ कोई कहता है इसी तरह के सारे तर्क इसी सरणी के कि जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े को देख के पक्का हो जाता है कि बनाने वाला होगा ऐसे ही इतने विराट संसार को बनाया है जिसने वो होना चाहिए इस तरह के तर्क हैं मगर इन तर्कों से क्या कुछ हल होता है नास्तिक पूछता है फिर उसको किसने बनाया घड़ा बनाया कुम्हार ने मान गए कुम्हार को किसने बनाया वहां तुम्हारी आस्तिकता पोच पड़ जाती वहां तुम्हारा तर्क दो कौड़ी का हो जाता वहां आस्तिक कहने लगता है परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया तो नास्तिक कहता जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है तो संसार बिना बनाए क्यों नहीं हो सकता क्या जरूरत फिर इतने दूर ले जाने की जरूरत क्या फिर संसार ही बिन बनाया हो सकता है जब कोई भी चीज बिन बनाई हो सकती है और बनाना हर चीज के होने के लिए अनिवार्य नहीं है तो संसार ही बिन बनाया है फिर परमा को बीच में क्यों लाते और अगर तुम कहो कि परमात्मा को और बड़े परमात्मा ने बनाया तो प्रश्न बढ़ता ही चला जाएगा फिर तो उसका कोई अंत नहीं होगा एक परमात्मा को दूसरा बनाएगा दूसरे को तीसरा तीसरे को चौथा कोई अंत ना होगा अंत में हक थक के तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि बस भाई अब रुको इसको किसी ने नहीं बनाया ये जो आखिरी मगर वही प्रश्न फिर वापिस लौट आता है जिन्होंने तर्क दिए हैं वे जानने वाले लोग नहीं थे अगर जानने वाले होते तो इतने बचकाने तर्क ना देते जिनको बच्चे भी तोड़ सकते जिनको कोई भी नास्तिक खंडित कर सकता है तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि आस्तिकों ने तर्क दिए ही नहीं जिन्होंने दिए हैं वे भी छिपे हुए नास्तिक थे उनको भी शक था वे अपने को समझाने के लिए तर्क खोज रहे थे अपने को समझाने के लिए दूसरों को भी तर्क दे रहे थे अक्सर ऐसा हो जाता है अपने को समझाने के लिए आदमी दूसरों को तर्क देने लगता है जब दूसरों की आंखों में सहमति देखता है उसे खुद भी भरोसा आ जाता है मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था सांझ का वक्त कुछ लफंगे उसे सताने लगे कोई उसकी अचकन खींचने लगा किसी ने उसके चूड़ीदार पजामे का नाफा खींच दिया कोई उसने ठीक से हाथ डाल के देखने लगा रात का वक्त सन्नाटा कौन झंझट करे लफंगों से उसने कहा भाई तुम्हें तो मालूम मैं, मैं कहा जा रहा हूं पूछा कहां जा रहे हो नसरुद्दीन ने कहा कि आज राजमहल में भोज है सारा गांव आमंत्रित है तुमको पता नहीं अरे उन्हों का हमें कुछ मालूम ही नहीं वो एकदम भागे राजमहल की तरफ जब वो दस पंद्रह लफंगे राजमहल की तरफ भागने लगे थोड़ी देर बाद मुल्ला भी उनके पीछे भागा कहता हुआ कि कौन जाने बात सची हो हालांकि उसने झूठी बात गढ़ी थी सिर्फ उनसे छुटकारा पाने के लिए कि राजमहल की तरफ चले जाए तो मैं अपने घर जाऊं लेकिन जब पंद्रह आदमी किसी बात पर भरोसा कर तो तुम्हें भी उठना शुरू हो जाता कौन जाने बात सची हो जाके देख ही लेना उचित है हालांकि तुमने ही गढ़ी थी ऐसा अक्सर हो जाता है तुम्हारी ही शुरू की गई अफवाह जब लौट कर तुम पे आती तुम उस पर भरोसा कर लेते हो आस्तिकों ने तर्क नहीं दिए आस्तिक को एक बात बिल्कुल साफ हो जाती कि परमात्मा तर्क आती थी इसलिए मैं तुम्हें कोई तर्क नहीं दे सकता कोई तर्क नहीं है उसके लिए परमात्मा है और जब मैं कहता हूं परमात्मा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धनुषमान लिए खड़ा है कहीं या बांसुरी बजा रहा है जब मैं कहता हूं परमात्मा है तो मैं कहता हूं यह सब जो है का विस्तार है इस सब का एक नाम दे रखा है परमात्मा ये पानी की गिरती बूंदें, ये वृक्षों की हरियाली ये पक्षियों की आवाज ये लोग ये नदियां ये पहाड़ ये चांद तारे इस सारे विस्तार का इकट्ठा नाम है परमात्मा परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि पकड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए एक स्त्री मरी न्यू में और अपनी वसित कर गई परमात्मा के नाम कई हजार डॉलर छोड़ गई थी अब बड़ी मुश्किल होगी अदालत में कानून के हिसाब से परमात्मा के नाम अदालत को सूचना भेजनी पड़ी कि आप आ जाएं और इतना रुपया इतने डॉलर इतनी धन संपत्ति ये महिला आपके नाम छोड़ गई ये संभाल लें अब जब अदालत ने यह निकाल दी सूचना तो सूचना ले जाने वालों को ले जानी पड़ी न्यूयॉर्क भर में खोजा गया और फिर आखिर खबर आई जो आदमी सूचना लेके गया उसने खबर दी लिख के कि न्यूयॉर्क में परमात्मा नहीं पाया गया ऐसे परमात्मा को खोजने जाओगे तो कहीं पाया जाएगा ऐसे नहीं पाया जा सकता मैंने सुना है एक छोटे बच्चे ने परमात्मा को चिट्ठी लिखी छोटे बच्चे ऐसा करें तो चलेगा मगर बड़े बड़े जब लिखने लगते उम्र वाले जब लिखने लगते हैं तो बहुत हंसी आने लगती है एक छोटे बच्चे ने चिट्ठी लिखी कि मेरे पास किताबें भी नहीं हैं, सिलेट पट्टी भी नहीं है और अगर 25 रुपए एक तारीख तक ना आ गए तो मैं फीस भी ना भर सकूंगा पिता बीमार हैं घर में खाने को दाना नहीं है जल्दी पच्चीस रुपया मनियाडर से भेज दें स्वभावता चिट्ठी तो वहां पहुंची जहां खोई हुई चिट्ठियां पहुंचती हैं। जिनको लेने वाला कोई नहीं मिलता वहां क्लर्को ने खोली पोस्टमास्टर को दी इस चिट्ठी का क्या करें इसको कहां भेजें पोस्टमास्टर को दया आ गई बेचारा बच्चा उसने कहा भाई कुछ इकट्ठा करके सब मिलजुल के इसको 25 रुपए भेज दो इकट्ठे तो किए बीस रुपए इकट्ठे हुए तो उनका 20 ही भेज दो जितने हैं उतने ठीक 20 रुपए का मनियाला बच्चे को पहुंचा तीस दिन चिट्ठी आई बच्चे की कहे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन दोबारा जब रुपए भेजो तो सीधे भेजना ये पोस्ट मास्टर पांच रुपए अपनी फीस बीच में खा गया इसने अपनी दलाली काट ली अब दोबारा ऐसा मत करना लेकिन लोगों की परमात्मा के संबंध में धारणा बस ऐसी है तुम जब हाथ उठाते हो आकाश की तरफ तब तुम बचकानी धारणा से भरे हुए मत रहना कि वहां कोई बैठा सुन रहा है वहां नहीं है परमात्मा यहां है अभी है चारों ओर है वही है उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं अब इसको कैसे सिद्ध करें वृक्ष हैं हवाएं आ रही हैं, वर्षा हो रही है पक्षी गीत गा रहे हैं लोग बैठे हैं ये सब परमात्मा है अब इसको कैसे सिद्ध करें तुम परमात्मा हो पूछने वाला परमात्मा है इसको कैसे सिद्ध करें यह तो सिद्ध है ही इसे सिद्ध जो करे वो ना समझ हमें कुदरत ने नहीं क्या क्या दिया किंतु हमने कुछ नहीं उससे लिया हम रहे अंधे किरण भी सूर्य की हमने नहीं पी सांस भी पूरी नहीं ली फेफड़ों में बंद कमरों में विरस बैठे रहे मानकर ऐसा किया हम हैं सब जड़ से सांख तक ऐठे रहे अकड़ो मत जरा शिथिल हो जाओ और परमात्मा सिद्ध हो जाएगा तुम जितने अकड़ोगे उतना परमात्मा असिद्ध हो जाएगा तुम जितने तरल होोगे सरल होोगे उतना परमात्मा सिद्ध हो जाएगा और ध्यान रखना तुम्हारे मानने ना मानने से परमात्मा को भेद नहीं पड़ता तुम्ही को भेद पड़ता है निश्चय ने घोषणा की थी सौ वर्ष पहले कि परमात्मा मर गया परमात्मा नहीं मरा लेकिन घोषणा करने के बाद निश्चय निश्चित पागल हो गए पागल खाने में मरा और उसकी घोषणा धीरे धीरे सदी की घोषणा बन गई यह पूरी सदी पागल हो जा रही यह पूरी सदी पागल होकर मर सकती परमात्मा नहीं मरा उसकी घोषणा से आदमी मर गया हमारे अविश्वास करने से भगवान मर नहीं पाता हम न डरे उससे तो इससे वह डर नहीं जाता बल्कि मर जाते हैं हम उसी क्षण जब भरोसा उठ जाता है हमारा प्रकाशित होने में किसी बड़े प्रकाश से रोज नए सिरे से जन्म लेने के बजाय होते हैं हम हर रोज अधिक हताश से अपने प्रति अपनों के प्रति जो देखे थे जानबूझ उन सपनों के प्रति परमात्मा एक प्रकाश है तुमसे बड़ा तुमसे कुछ बड़ा है इस जगत में तुम्हें किसी ने घेरा है इस प्रतीति का नाम परमात्मा है तुम पर जगत समाप्त नहीं है इस बोध का नाम परमात्मा है तुम्हारे आगे और भी यात्रा है तुम्हारे आगे और भी मंजिलें हैं तुम्हारे आगे और भी आसमान है इस बात की प्रतीति है परमात्मा परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है संभावना है तुम और भी हो सकते हो जितने तुम अभी हो यह कुछ भी नहीं हमारे अविश्वास करने से भगवान मर नहीं पाता हम ना डरे उससे तो इससे वह डर नहीं जाता बल्कि मर जाते हैं हम उसी क्षण जब भरोसा उठ जाता है हमारा प्रकाशित होने में किसी बड़े प्रकाश से ज्योति से ज्योति जले जब तुम्हारा भरोसा होता है अपने से बड़े पर तुम उसी भरोसे में बड़े होने लगते हो तुम्हारा जब भरोसा होता है विराट पर तो उसी भरोसे में तुम फैलने लगते हो असीम होने लगते हो नहीं मैं परमात्मा को सिद्ध न कर सकूंगा क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध की जा सके कोई व्यक्ति नहीं है जिसको खींच खींचकर तुम्हारे सामने लाया जा सके परमात्मा तुम्हारे होने की अनंत संभावना है तुम होोगे तो ही जानोगे तुम पाओगे तो ही जानोगे पाने की राह बताई जा सकती है। परमात्मा होने का मार्ग बताया जा सकता है परमात्मा तुमसे भिन्न थोड़ी है कि तुम कभी उसका साक्षात्कार लोगे, कि उससे भेंट होगी। जिस दिन तुम जागोगे अपनी पूरी संभावना में जिस दिन तुम्हारी पूरी संभावना वास्तविक बनेगी तुम पाओगे तुम परमात्मा हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पाओगे तुम परमात्मा हो और कोई परमात्मा नहीं उस क्षण तुम पाओगे कि सब परमात्मा है परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं शांति भीतर है उसे पहले सहेज हो बिना उसके कुछ नहीं बाहर बनेगा बिना भीतर को संवारे अगर मारे फिरे चार खूट विचित्र जग में तो तुम्हें केवल मिलेगी क्लांति भीतर शांति है समझो उसे उसको सहेज हो मैं तुम्हें राह दे सकता हूं भीतर शांत होने की शून्य होने की उसी शून्य में प्रमाण है उसी शून्य में साक्षात है उसी शून्य में अनुभूति के स्वर उठने शुरू होते हैं। मैं परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें द्वार दे सकता हूं जहां से तुम स्वयं सिद्ध कर लोगे कि परमात्मा है तुम भी किसी और के सामने सिद्ध ना कर सकोगे यह बात सिद्ध असिद्ध करने की नहीं परमात्मा के ना तो पक्ष में कुछ कहा जा सकता न विपक्ष में कुछ कहा जा सकता लेकिन जो परमात्मा को खोजने निकलते हैं वे उसे पा लेते हैं और जो उसे पा लेते हैं वही स्वयं को पा पाते क्योंकि स्वयं की आंतरिक सत्ता और परमात्मा एक ही बात के दो नाम है आत्मा ही परमात्मा है आच इतना है